हरि ओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज तृतीय खंड काम के उदातिकरण की प्रविधि दमन तथा उदातिकरण ब्रह्मचर्य के अभ्यास में आवश्यकता है काम के निरोध की ना कि उसके दमन की काम कामावेग का दमन उसका उन्मूलन नहीं है जिस चीज का दमन किया जाता है उससे आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं दमित काम वासना आपको बार-बार आक्रांत करेगी, तथा तथा मानसिक अशांति उत्पन्न करेगी काम वासना का दमन आपके लिए अधिक सहायक नहीं होगा यदि काम वासना का दमन किया गया तो जब उपयुक्त अवसर आता है जब संकल्प बल दुर्बल हो जाता है जब वैराग्य क्षीण पड़ जाता है जब ध्यान अथवा योग साधना में शिथिलता आ जाती है अथवा जब आप रोगाक्रांत होने के कारण असक्त हो जाते हैं वह द्विगुणी शक्ति से पुनः प्रकट होती है स्त्रियों से दूर भागने का प्रयास न कीजिए तब माया बुरी तरह आपके पीछे बढ़ जाएगी सभी रूपों में आत्मा के दर्शन करने का प्रयास कीजिए तथा इस सूत्र को ओम एक शतचत आनंद आत्मा ओम एक शतचत आनंद आत्मा स्मरण रखें कि आत्मा अलिंग है इस सूत्र का मानसिक जप आपको मनोबल प्रदान करेगा अज्ञानी जन इंद्रियों को मारने के लिए मूर्खतापूर्ण विधि अपनाते हैं और अंततः वे असफल रहते हैं अनेक नासमझ साधक जननांग को काट डालते हैं वे समझते हैं कि इस कार्य विधि से कामुकता का, का पूर्णता उन्मूलन किया जा सकता है ये क्या ही महान मूर्खतापूर्ण कार्य है कामुकता मन में है यदि मन वसीभूत है तो यह वाह मांसल इंद्रिय क्या कर सकती है कुछ लोग इस इंद्रियों को मारने के लिए टनों कुचला खा जाते हैं वे ब्रह्मचर्य में केंद्रित होने के अपने प्रयासों में असफल रहते हैं यद्यपि कुचले के सेवन से वे नपुंसक बन जाते हैं पर उनके मन की स्थिति वैसी ही रहती है इस विषय में आवश्यकता है इंद्रियों के विवेकपूर्ण नियंत्रण की इंद्रियों को वैसे एक नाली में अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए उपद्रवी घोड़ा जिस प्रकार अपने सवार को इच्छा अनुसार कहीं भी ले जाता है वैसे ही इंद्रियों को हमें संसारिकता के गंभीर गर्त में निष्ठुरता पूर्वक ढकेलने की छूट नहीं देनी चाहिए ब्रह्मचर का अर्थ है काम वासना अथवा काम शक्ति का नियंत्रण किंतु उसका दमन नहीं मन को ध्यान जप कीर्तन तथा प्रार्थना के द्वारा शुद्ध बनाना चाहिए यदि मन को ध्यान जब प्रार्थना तथा धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय के द्वारा उत्कृष्ट दिव्य विचारों से आपूरित कर दिया जाता है तो मन के प्रत्याहार से काम वासना ओजहीन अथवा शक्तिहीन हो जाएगी मन भी छीड़ हो जाएगा हरिओम अब आप सुनेंगे काम शक्ति से ओज शक्ति जब प्रार्थना ध्यान धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय प्राणायाम तथा आसनों के अभ्यास से काम शक्ति को शक्ति में रूपांतरित करना चाहिए आपको भक्ति तथा प्रबल मुख्यत्व विकसित करना चाहिए आपको शुद्ध अमर अलिंग निराकार निष्काम आत्मा का सतत ध्यान करना चाहिए तभी आपकी काम वासनागी यदि शुद्ध विचारों द्वारा काम शक्ति को में रूपांतरित कर दिया जाता है तो पाश्चात मनोविज्ञान में इसे काम का उदातिकरण कहते हैं उदातिकरण दमन का विषय नहीं है वरण एक व्यध्यात्मक गत्यात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया है ये काम शक्ति के नियंत्रण उसके संरक्षण तत्पश्चात उसे मोड़ कर उच्चतर प्रणालिकाओं में ले जाने और अंततः उसे उस शक्ति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित की जाती है जैसे ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत शक्ति में परिवर्तित की जाती है जिस प्रकार रासायनिक पदार्थ को ताप द्वारा वाष्प में परिणत कर शुद्ध कर दिया जाता है जो पुनः घनीभूत हो जाता है उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना द्वारा काम शक्ति को भी परिष्कृत कर दिव्य शक्ति में परिवर्तित किया जाता है ओझ आध्यात्मिक शक्ति है जो मस्तिष्क में संचित रहती है आत्मा संबंधी उदात अंतकरण उन्नयनकारी विचारों को प्रश्न द्वारा ध्यान जप उपासना तथा प्राणायाम द्वारा काम शक्ति ओज शक्ति में रूपांतरित तथा मस्तिष्क में संचित की जा सकती है तब इस संचित शक्ति का उपयोग भगवत चिंतन तथा आध्यात्मिक साधनाओं में किया जा सकता है क्रोध तथा मांसपेशीय शक्ति भी ओज में रूपांतरित की जा सकती है जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में ओज अधिक है वह अत्यधिक मानसिक कार्य कर सकता है वे बहुत बुद्धिमान होता है उसके नेत्र दीप्तिमान होते हैं तथा उसके मुख पर आकर्षक आभा होती है। है। वे अल्प शब्द बोलकर जनता को प्रभावित कर सकता है। उसका संक्षिप्त भाषण श्रोताओं उसका भाषण भावोत्तेजक होता है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है श्री शंकर जो अखंड ब्रह्मचारी थे ने अपनी ओर शक्ति से चमत्कार कर दिखाया उन्होंने अपनी ओस शक्ति से दिग्विजय की तथा भारत के विभिन्न भागों में प्रकांड विद्वानों के साथ शस्त्रार्थ तथा प्रखर वाद विवाद किया योगी अखंड ब्रह्मचर द्वारा शक्ति के संचय की ओर सदा अपना ध्यान देता है योग में इसे ऊर्द्व कहते हैं उर्धरेता योगी वह है जिसमें वीर शक्ति ओस शक्ति के रूप में उर्ध की ओर उर प्रवाहित होकर मस्तिष्क में प्रवेश करती है कामोत्तेजना द्वारा वीर की क्यामी होने की कोई संभावना नहीं रहती हरिओम अब आप सुनेंगे काम के उदातिकरण का रहस्य योग विज्ञान के अनुसार शुक्र सारे शरीर में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है यह सूक्ष्म रूप में शरीर के सारे कोषाणुओं में पाया जाता है इसे कामेक्षा तथा कामोत्तेजना के प्रभाव से प्रत्याहरण कर जन में स्थूल कर दिया जाता है योगी को ओज में ही नहीं करता अपितु अपनी योग शक्ति के द्वारा विचार वाली तथा कर्म की पवित्रता के द्वारा अंडकोषों की श्रावी कोशिकाओं द्वारा वीर के निर्मल को ही रोक देता है यह एक महान रहस्य है का विश्वास है कि उर्धरेता योगी में वीर निर्माण का कार्य अविरत गति से चलता रहता है तथा यह द्रव यानी कि वीर रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है ये उनकी भूल है वे योग के आंतरिक रहस्य तथा मर्म को नहीं समझते वे अंधकार में हैं उनकी दृष्टि का विषय विश्व के स्थूल पदार्थों तक ही सीमित है योगी योग चक्षु अथवा प्रज्ञा चक्षु से पदार्थों के सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाता है योगी वीर्य की सूक्ष्म प्रकृति पर नियंत्रण पा लेता है और उससे वीर्य द्रोह के निर्माण को ही रोक देता है जो व्यक्ति वास्तव में उधरेता होता है उसके शरीर में कमल की तरह की सुगंध होती है इसके विपरीत जो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है तथा जिसमें स्थूल वीर का निर्माण होता है वह बकरे की तरह गंध देता है जो व्यक्ति सच्चाई से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनमें वीर सूख जाता है वीर शक्ति मस्तिष्क में ऊर्धारोहण करती है वहां वह ओ शक्ति के रूप में संचित रहती है और अमृत के रूप में वापस आती है ये काम के उदातिकरण की प्रक्रिया दुशाद है इसके लिए निरंतर दीर्घकालीन साधना तथा पूर्ण अनुशासन आवश्यक है जिस योगी ने पूर्ण उदातिकरण पूर पूर पूर प्राप्त कर लिया है उसका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ण आत्मा पर अविरत ध्यान तथा आत्म साक्षात्कार से ही संपन्न होता है जिस योगी अथवा ज्ञानी ने निर्विकल्प समाधि की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है तथा जिसके संस्कार बीज पूर्णता विदग्ध हो चुके हैं वे पूर्ण उद्वरेता अथवा ऐसा व्यक्ति कहलाने का अधिकारी है जिसने काम का पूर्ण उदातिकरण कर लिया है उसके पतन की कोई आशंका नहीं रहती पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है वह अपवित्रता से पूर्णतया मुक्त होता है यह स्थिति बहुत ही ऊंची स्थिति है इस उत्कृष्ट उन्नत अवस्था को बहुत ही अल्पसंख्यक लोग प्राप्त कर सके हैं शंकराचार्य दत्तात्रेय आलंदी के ज्ञान देव तथा अन्य इस अवस्था तक पहुंचे थे एक अन्य पंथ है जिसे धीरे रेता कहते हैं ये वे व्यक्ति हैं जो पहले कामुक विचारों के शिकार होकर ब्रमचर से पथ हो जाते हैं पर बाद में पूर्ण ब्रमचर के पालन में लग जाते हैं ऐसा व्यक्ति यदि वे बारह वर्षो तक पूर्ण ब्रह्मचर का अभ्यास करता है तो अति मानवीय शक्ति प्राप्त कर सकता है उसमें मेधा नाड़ी अथवाड़ी निर्मित होती है तथा सभी प्रकार के विषयों को सीख सकने की स्थिति में होता है। पूरे बारह वर्ष तक विचार वाली तथा कर्म में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से यदि व्यक्ति अभीपसा रखता है तो उसे भगवत दर्शन भी प्राप्त होता है वे सर्वाधिक दुर्बोध तथा जटिल समस्याओं को सहज ही सुलझा सकता है किंतु इस प्रकार का अनुपालन अथवा वर्ष की आयु से पूर्व ही आरंभ होना चाहिए। यद्यपि वह योगी जिसने निरंतर दीर्घकालीन साधना सतत ध्यान प्राणायाम तथा आत्मविचार तथा शम दम, यम तथा नियम के अभ्यास द्वारा अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया है काम के पूल उदातिकरण की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है पर वह भी सुरक्षित है उसमें स्त्रियों के प्रति आकर्षण नहीं होता है उसने अपने मन को छीनकर डाला है मन विषय भाव से मर चुका है वह अपना फल नहीं उठा सकता है वह नहीं कर सकता है हरिओम अब आप सुनेंगे पूर्ण उदातिकरण कठिन है तथापि असंभव नहीं काम के उदातिकरण की प्रक्रिया दुष्साध होने पर भी आध्यात्मिक मार्ग के साधकों के लिए परमावश्यक है कर्मयोग उपासना राजयोग अथवा वेदांत में से किसी पद का साधक हो उसके लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता है ये साधक के लिए मूलभूत पूर्वापेक्षा है यदि व्यक्ति में यह योग्यता या गुण है तो अन्य सभी में आ मिलते हैं सभी सदगुण स्वमेव उसके पास आते हैं आपको इसे किसी भी मूल पर प्राप्त करना चाहिए आप भावी जन्मों में इसके लिए अवश्य ही प्रयास करेंगे तो आप अभी से क्यों प्रयास नहीं करते कामवासना का पूर्ण विनाश ही चरम आध्यात्मिक का आदर्श है पूर्ण उदात्तीकरण ही आपको मुक्त करेगा किंतु एक दो दिन में पूर्ण उदातिकरण की प्राप्ति असंभाव्य है इसके लिए कुछ समय तक धैर्य तथा अध्यवसाय पूर्वक सतत संघर्ष की आवश्यकता है को भी आदर्श अपने रखना चाहिए तथा इसे शनि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए यदि पूर्ण उदातिकरण की स्थिति प्राप्त हो गई, तो विचार वाली तथा कर्म में पवित्रता होगी मन में किसी भी समय कोई कामक विचार प्रवेश नहीं करेगा सतत विचार तथा ब्रह्म भावना के द्वारा ही मन को काम विचारों तथा प्रवृत्तियों से मुक्त किया जा सकता है आपको न केवल काम वासनाओं तथा कामावेग को दूर करना चाहिए अपितु यौन आकर्षण को भी त्यागना चाहिए विवाहित जीवन तथा उसके भातिभा के उलझनों तथा बंधनों से आपको कितने कितने क्लेश मिलते हैं तने किस पर भी तो विचार करें मन को बार बार आत्म सुझाव तथा ताड़ना द्वारा भली प्रकार समझाएं कि यौन सुख व्यर्थ मिथ्या भ्रामक तथा दुख है मन के आध्यात्मिक जीवन आनंद शक्ति तथा ज्ञान के लाभ रखने चाहिए उसे समझाना चाहिए कि उन्नत नित्य जीवन केवल अमर आत्मा में ही है जब ये निरंतर इन लाभदायक सुझावों को सुनता रहेगा तो धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देगा शन शनय यौन आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा तभी वास्तविक यौन उदातिकरण होगा और आप उद्रैता योगी बन जाएंगे मन में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक अनुकूल या सहायक तथा दूसरी प्रतिकूल या विरोधी शक्ति काम विरोधी शक्ति है जो आपको नीचे की ओर घसीटती है शुद्ध विवेक सहायक शक्ति है जो आपको उन्नत कर देवत्व में रूपांतरित करता है अतः मेरे बच्चे यदि का आप काम का उदातिकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपकी पहुंच के भीतर है यदि आप मार्ग को समझते हैं और यदि आप धैर्य लगन दृढ़ निश्चय तथा प्रबल संकल्प शक्ति के साथ उसमें अपने को लगा देना चाहते हैं यदि आप इंद्रिय निग्रह सदाचार नियमित ध्यान अपने स्वरूप का दावा आत्म संसूचना, तथा मैं कौन हूं के अनुसंधान का अभ्यास करते हैं तो मार्ग नितान्त सरल सीधा तथा निर्बाध है आत्मा अलिंग है आत्मा निर्विकार है इसका अनुभव कीजिए क्या नित्य शुद्ध आत्मा में काम अथवा असुच्छता का कोई लेस पाया जा सकता है उन योगियों की जय हो जो उधरिता बन चुके हैं तथा अपने स्वरूप में स्थित है इस करे कि हम सब शम दम विवेक विचार वैराग्य प्राणायाम जप तथा ध्यान के अभ्यास द्वारा पूर्ण परिचय का पालन कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें अंतर्यामी प्रभु हमें मन तथा इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए आत्म बल प्रदान करें हम प्राचीन काल के श्री शंकराचार्य तथा श्री ज्ञान देव के समान पूर्ण उधरेता योगी बने हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो हरिओम अगले भाग में हम जानेंगे विवाह करें अथवा ना करें क्या ब्रह्मचर संभव है तब तक के लिए नमस्कार